चार शां महत शब्द हो गया था हो गया था महत्व शांत महत संयुक्त कितने पद इसमें है सूत्र में दो या एक है तीन पद नहीं तीन तीन पद है किसी के पुस्तक में तीन पहला पद क्या है पहला है शांत लुप्त षष्ट है शांत के कि षष्टंत है लुप्त अलग है अलग आगे धीमत शब्द धीय बुद्धि धीरे स्थिति धीमान धी शब्द से मत्तु प्रत्यय होता है मत्तु का रहेगा मत, धी, मत प्रत्य प्रत्य धीमत प्रातिपदी कहे धीमत सुने पर सत्य लगे या अवसत चा धा अवंत उपधया दीर्घो धातु सौ परे हत् भी हाँ षष्ट्यांतल पद अतल असत असत च अधातु चार हो जाएगा अत्वंत्य अंत का संबंध हो जाएगा अतु के साथ अस के साथ अत्वंत्य उपधा दृघ हो और अधातु जो धा अधातु विशेष नत के लिए अतु के लिए नहीं धातु भिन्न असंत से च अत्वंत हो और धातु भिन्न असंत हो धातु अस अंत में हो तो नहीं लेना असम्बु और सौपर है समबुद्धि पर रहते सूत्र लगेगा नहीं लगेगा सर्वनाम स्थान पर रहते सूत्र लगेगा केवल सुपर है सर्वनाम स्थान तो सु और जस स्थाने पाँच लग जाएगी ये सूत्र सुपर में लगेगा सम्बुद्धि में पर रहते लगेगा ये धीमते है ना मत्तुप प्रत्य मत्तुप के पकार हलन्त्यम ई संज्ञा हो जाएगी उकार की संज्ञा है उपदेश जमुनाशिक उगित हो गया उगित होने के कारण नूम हो जाएगा उगित सर्वनाम स्थान है धातु उगित सूत्र सर्वनाम स्थान पर लग गया या सर्वनाम स्थान में सर्वना स्थान है सुपर में उगित दशा से नूम होगा यहाँ दीर्घ भी प्राप्त है अत्वसंतोष सूत्र से और से नुम भी प्राप्त है दीर्घ करने पर भी नुम होगा दीर्घ हो जाए तो धीमत का धीमात हो जाएगा तो भी नुम हो जाएगा पहले नुम करो भी नुम हो जाएगा इसको कहते हैं नित्य कृता कृत प्रसंग योग विधि सा पहले दीर्घ करो तो भी नुम हो जाएगा दीर्घ नहीं करो तो निम्न हो जाएगा अच्छा सूत्र तो निकालो उगी सूत्र क्या संख्या देखो सात है सप्तम अध्याय अत्वसंत से षष्ठ अध्याय का पर कौन होगा तो पर है उनसे पहले नूम होना चाहिए नित्य भी है पर भी नूम करने वाले पर हो गया संख्या के अनुसार भी प्रतिशत है परम कार्य जहाँ जहाँ उगित चाह प्राप्त है सर्वत्र अत्वसंत प्राप्त नहीं और अत अत्वसंतोष जहाँ प्राप्त हो सर्वत्र उगित प्राप्त नहीं बी प्रतिशत परम कार्य होने से पर होता है कौन उगित और नित्य भी है नित्य क्या है नूम करो तो भी नहीं दीर्घ करो तो नूम होगा दीर्घ नहीं करो तो नूम होगा इसलिए नित्य पर होने पर भी नूम को बाध करके होना चाहिए पहले किंतु यदि पहले दीर्घ नुम कर दे धीमत में नुम हो जाएगा तो धीमंत बन जाएगा धीमंत हो जाएगा तो उपधा में क्या रहेगा न आ जाएगा तो दीर्घ कैसे होगा ये धातु सूत्र आरंभ सामर्थ्या पहले नित्य और परम नुम को बाध करके दीर्घ पहले हो जाएगा दीर्घ होने के बाद नुम होगा पर नित्यम परम अपनी नुमम दीर्घ हो जाएगा दीर्घ करने के बाद नुम होगा दीर्घ के सूत्र से होगा अत्व संतोष जात दीर्घ कर्ण पर क्या बन जाएगा फिर होगा किस सूत्र से हाँ तो नुम होने से क्या बनेगा भीमांत सुभ होगा किस सूत्र से क्या रहेगा संभ करो क्या रहेगा नकार का लोप होगा समय अंतुल सिद्ध हो जाएगा न लोप प्रतिबंध अंत के लिए क्या रूप बनेगा धीमान और उपथा दीर्घ कि सूत्र से होगा नहीं, नहीं होगा सर्वनाम स्थान चार संबंधों लग गया लग जाएगा क्यों तो नहीं, नहीं।, नहीं लगेगा हाँ नान तो होना चाहिए नान तो नहीं क्या है क्या अंतम है तकारांत तो तो इसलिए नूम नूम हो जाएगा नूम हो जाएगा किस तरह तो से नूम होने के बाद क्या प्रातिपदी का क्या हो जाएगा प्रकृति धीमंत तो अग्रऊ क्या सूत्र लगेगा धीमंत उपताद्री का हुआ धीमान धीमंत धीमंत हो संबुद्धि में पहले नूम हो गया पहले उपता दीर्घ होगा उपता दीर्घ नहीं होगा क्योंकि असम्बु हो कहा नूम हो जाएगा उगीताचाम तो सर्वनाम स्थान है संबुद्ध में नूम होगा किस तरह से सर्वनाम स्थान है आ, नूम हो जाएगा तो क्या बनेगा हे धीमन तव तो का लोप हो जाएगा सुप किस तरह से अत तो क्या हो जाएगा हे भीमन, औ में हे धीमत हे द्वितिया में होगा सर्वस्थान यह नहीं नुम किस तरह से होता था सर्वनाथ यह नुम नहीं होगा तो क्या बनेगा तृतीया में भ्या में षष्टी में धीमा तो दीमाता, आगे बोलो रूप धीमान भीम आता नीति विद्या भीम आता भीमज्ञा भीमवती इति दुया भीमवे भीमज्ञा भीमज्ञा विदिशरुति भीम आता भीमज्ञा भीमज्ञा इति पंचमी भीम आता भीम लिखते क्यों बोलते समय लिखते हो क्यों बोलते नहीं कलम नहीं पकड़ा जाता है जब जाए तब लिखते जाओ ऐसा नहीं आगे शब्द है भबत शब्द भा दीप्तो धातु है भाते डब डबतु डब तु प्रत्योता उड़ा आदि भा दीप्ती से डबत होगा डबतु का रहता है डकार की करने के लिए कोई सूत्र है चुट्टू आधे इंटू डबल हो जाएगा आधे इंटू डबल में है ना है नहीं आधे इंटू डबल सूत्र में ड आया क्या नहीं लगा ड आया नहीं बोला ड नहीं आया इंटू डू है ड है और धातु क्या करते हैं टू दू? डू ड नहीं है तो रूप बनने पर आधी इन टू डबह बने गया ड है क्या ड की संज्ञा होती है या डू की डू की संज्ञा किस उत्तर से हाँ यहाँ वो तो चुट्टू सत्र लग गया प्रत्यय वो तो धातु के आदि में चुट्टू के में ड आएगा इत संज्ञा हो जाएगा डब तुम्हें उकारी भी संज्ञा है उपदेश जमुनाशिक क्या प्रत्यय बचेगा अवथ भा प्रत्यय प्रत्यय क्या है आवत धातु क्या है भा अगर आवत भा आवत होने के बाद एक सूत्र है टेर भस्य भत् भस लुप न टे लुप टे टेह आया टे सूत्र कहाँ कितने पृष्ठ में आया टेह एक अनुपृष्ठ इसमें तो एक नहीं लोगों ने बोला बोलो क्या शब्द में कत्तर सव्य हाँ टे ये टे सूत्र है और एक सूत्र है भत् टे लोप पथ्या दे टे लोपि थीरभुख ये टे सूत्र है डीत पर हो तो भय संज्ञा क्या है भ संज्ञा टी का लूप होगा डीत पर तो है डबतु, किंतु कितु भत् नहीं होती भत्सा तो ऐसी वंश संज्ञा स्वादिशु असवन स्थान पर रहती ये तो प्रत्येक भा स्वादि में नहीं आता है ये तृतीय अध्याय में आएगा स्वादि चतुर्थ अध्याय में आता है इसलिए भव संज्ञा नहीं होने पर भी डबत में जो डोकार की संज्ञा की गई यदि टेह सूत्र से ईत नहीं करेंगे टिलोप नहीं करेंगे इतने नहीं टिलोप नहीं करेंगे तो डबत में डोकार का ईत ही को ईत करना व्यर्थ हो जाएगा यदि टेह सूत्र से टी का लोप नहीं होगा तो डबत्व में डव उच्चारण किया गया इत संज्ञा की गई इत संज्ञा हुई ये व्यर्थ हो जाएगा इसलिए सामर्थ्या सामर्थ्यादस्यापी टेह लोप हो जो डित्व है भव डबत्व में डका रीते वो व्यर्थ नहीं हो उसके सामर्थ्य से अभस्यापी भव संज्ञा नहीं होने पर भी टे टी, टी का लोप हो जाएगा भा धातु में टी का लोप हो जाएगा भाई में टी कौन है आ का लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा भकार अप्रत्यय क्या है कि अवथ मिला तो क्या बनेगा भावत भाँग। भाँग। बने गया भवत है प्रातिपेदिक टेह टी का लोप होगा किस सूत्र से टेह से लोप होगा डी तो सामर्थ्याग भ संज्ञा नहीं होने पर भी टी का लोप हो जाएगा तो भवत प्रातिपेदिक बने गया भवत सु आने पर भवत ये प्रातिपदिक उगित है डबत तो उगा रही थे, थे। तो उगी तो चा सूत्र से नूम हो जाएगा हाँ पहले नूम होगा या पहले उपदा दीर्घ होगा उपदा दीर्घ करने के लिए कोई सूत्र है क्या सूत्र अत्व देखो डबो तुम्हें अतु है अतवा संतर से पहले दीर्घ करो फिर नूम करो किस सूत्र से सूखा लोप हो जाएगा हलंग किसने का हल्के आप फिर संग तो पहुँच जाएगा क्या रूप बनेगा भवान दीर्घ हुआ औ पर दीर्घ होगा कि सूत्र से नुम होगा कि सूत्र से नूम होने पर क्या रूप बनेगा भवंत हो दीर्घ नहीं होगा सर्वनाम स्थान चार साम से दीर्घ होगा नहीं नकरांत नहीं भवंत हो भवंत अरे भवतः अनुम नहीं होगा तृतीया में भगवत आगे सप्तमी में ये भवत का क्या अर्थ में है आप हाँ बोलो भवान भवंत प्रातिविका क्या था भवत और भूधत्त भूधत्त से भावत बनता, भवत्त से सत्री प्रत्ये होता है सत्री लटा प्रथमा समान सूत्र आ जाएगा भू से शत्र की संज्ञा हो जाएगी और संज्ञा उपदेश जनना सी अत रहता है भू अग्र अत करते सप होता है गुण होता है सार्वभा को फिर अभा अतोन पर उपयोग कर बनता भवत प्रातिपदिक क्या है भवत ये भी भवत था ये भी भवत है दोनों बराबर है भवत प्रातिपदिकुरूप में भेद हो जाता है अर्थ भी भिन्न है पहले भगत आप इसके लिए दूसरा जो भगवत है ये होने वाला इस अर्थ में विद्यमान होने वाला भवत यहाँ भवत शब्द के आगे सू आने के बाद ये कृत कृतदित्य समाजशास्त्री से, से प्रातिपोधि संज्ञा होती सुहाने के बाद अब ये अत्वंत है अत्वसंत सूत्र सूत्र रह गया उपधा दीर्घ अच्छा और नूम करने के लिए कोई सूत्र है री रीत री, री उग प्रत्याहार माता है उगिते है उगित साम सूत्र से नूम हो जाएगा नूम किस सूत्र से होगा कि प्रत्यय पर होता है सुपर रहते या अव रहते सर्वथन पर रहत होता है सच पर होगा हो नहीं होगा विद चा से नूम हो जाए सु आने के बाद नूम होने पर क्या प्रकृति क्या हो जाएगी भवन तो अगर सु हालांकि आपसे सुलभ करो समय से तलोप हो जाएगा क्या बजेगा भवन क्या बनेगा भवन औ आने पर भवन तऊ तो। आगे दितामेंता षि हाँ शुरू से बोलो इति हे hey. आगे के दा धत् से शत्रु प्रत्यु होने पर बनता है दाह के आगे शत्रु प्रत्यु पर ज्योत्याधि स्लो स्लो से दी होता है दा दा अत होता है ह्रस हो जाता है और हाथो लोपीट से आका लोप ददत बनता है का, क्या प्रातिवेदिक या दान करने वाला है ददतत ददत्त के आगे सू आने के बाद शत्रु प्रत्यंत होने से उगद सूत्र से प्राप्त है उसको ले सूत्र है उभय उभे अभ्य प्रकरणे ये द्वे बीते उभय समुदित अभ्यस्त संज्ञे स्त ये साष्ट अध्याय द्वित्व होने के बाद दोनों को मिलाकर के मिला संज्ञा होती अभ्यस्त और आगे आएगा लिट्टी धातुरण्यभ्यास से दुत होने के बाद पूर्व की संज्ञा होती अभ्यास ये संज्ञा क्या करता है अभ्यस्त वो क्या करेगा दो एक संज्ञा नहीं भिन्न भिन्न है कोई कोई पहले बोलते थे एक अभ्यास संज्ञा करने वाला पहला आया था ये अभ्यास संज्ञा करेगा नहीं सर्वनाम संज्ञा करने वाले और सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाले एक है सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाले कितने सूत्र आए एक और एक आया है हैं? सर्वनाम स्थानम और सुन कितने संज्ञा सर्व स्थान करने वाले और सर्वाधि सर्वनाम है नहीं हैं? सर्वनाम संज्ञा नहीं करता है और क्या नहीं? नहीं करता है? हाँ सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाले क्या सूत्र हो शीत सर्वनाम स्थान और सर्वनाम अलग है अभ्यस्त संज्ञा ही करता है अभ्यस्त संज्ञा का से क्या होगा ये आगे सूत्र तो लग जाएगा नाभ्यस्ता छतु इसमें ना कितने पदे तीन पदे अभ्यस्ता शत्रु न अभ्यस्त से पर शत्रु को नुम नहीं होगा शत्रि का षष्ट शु अभ्यस्ता छतु सच लग गया अभ्यस्त से पर शत्रु परस्य सतुर नुम न शत्र क्या भी होती सतुर किसका शत्र का ष्ठीअ सतुर अभ्यस्त हे द दिल करके आगे शत्र अत उसको नुम नहीं होगा नुम प्राप्तता के सूत्र से है नुम निषेध हो जाएगा तो क्या प्रकृति क्या रहेगी ददतत सुकालना के सूत्र से तो हाँ शत्रु के झलाम जो द हो जाएगा दत्तत ददतत दो बन जाएगा ददतत प्रातिपेदिक अवान्य पर क्या बनेगा कुछ कार्य मिला देना रू बोलो दतत दधत ददत, ददत, ददत तो हे गे है जक्ष धाते है भक्षण करना हँसना इस अर्थ है दो अर्थ है वो भी शत्रु प्रत्येक हो जाए तो जक्ष तो बन जाएगा सूत्र पर लग जाएगा अभ्यस्थ संज्ञा करने के लिए सूत्र है जक्षितादयट ष धातवो अन्य जक्षितीच सप्तम एते अभ्यस्त संज्ञा स्यु सूत्र बोलो सूत्र में कितने पद है दूसरा पद क्या है अय दूसरा पद आदय चार कैसे होगा दूसरा जी आदय हो गया अब चार ही कैसे होगा स एक चार ही पद आपने बताया ना नहीं कितने पद पहले बताओ तीन कोई चार कह चार चार हो तो द्वितीय पद क्या होगा इती और तृतीय हो जाएगा हाँ चार पद हो जाएगा पहला पद क्या है हैं तीन पद कैसे बताऊं कैसे तेने जक्ष पद है क्षत क्या होता है जक्षत इत्य हो जाएगा जक्षिति अलग पद है जक्षित क्या क्या भी विभूति होगा उसकी विभूति क्या होगी जक्षिति कोई पहले पद तिद हो जक्षित क्या भी होती हम तो पीछे करेंगे क्या प्रातिपदिक प्राति प्राति हो जिसका जक्षिति बनेगा कहाँ का रूपये तीन पदते है पहला पद है जक्ष हलांत जक्ष क्या पहला पद है आगे इत्यादय इत्यादि एक पद है आगे शठ जक्ष इत्यादि इसलिए इसलिए करते हैं बताएंगे होना चाहिए जक्षित्यादय एक पद होना चाहिए जक्ष जक्षित् एक धातु है जक्षिति से इत्यादि में जक्षित इत्यादि कहें जक्षित्यादि बहुत जक्षित किन्तु जक्षित आदि है यदि षर्ठ कहेंगे जक्षित इत्यादि छ धातु हो जाएंगे वृत्ति में क्या दिया दियातुव अन्य जक्षितीश्च जक्षित एक धातु है जक्ष धात धातु से इस धातु निर्देश करें तो जक्षिति बनेगा यदि जक्षित एक धातु है और छे धातु षठ धातु कितने धातु हो जाएंगे और सूत्र में कहते जक्ष इत्यादि षठ छः सात निकालने के लिए जक्ष के अलग पद है इत्यादि छठ जक्ष तो अलग हो गया और छे धातु कौन है इत्यादि है इत्यादि छातु है इत्यादि में इति होता है सर्वनाम इति आदरीय इत्यादि है इति शब्द से क्या लेना इत्य एक धातु नहीं है इतिका थे इस प्रकार यह धातु आदि में जिसका इतिश्य फिर जक्ष लेना इति शब्द से क्या लेना पहले जक्ष के धातु हो गया फिर इत्यादि शट इति से प्रक्ष लेना इत्यादि क्या था जक्ष आदि और छे एक जक्ष धातु ये फिर इत्यादि और छे छातु जक्ष धातु एक हो गया और इत्यादि कितने धातु छ इत्यादि में क्या कहना जक्षकर और इती छा ये छे। छे ना ये देखो जक्षक छोड़ो और कितने सब क्या आदि में क्या है इति जक्ष ये देखो अभी कितने है पहला है जक्ष पहला क्या है दूसरा इत्यादय कितने आ गए? छ लेना जक्के को हो गया और कितने लेना आगे जक्ष एक ले लिया इत्यादय शर्ट ये तो कितने है इति सट फिर जक्ष ले लिया इत्यादया शर्ट हो गया अभी कितने है छ हो गया इसको क्या कहा इति ये कितना है ये कौन है जक्ष जक्ष अलग हो गया इत आदि ये शाम इत आदि में जिनका इतनी आदि में किसको फिर लेना है जक्ष को छोड़ करके चलेना लेना जक्ष को छोड़ कर कितने लेना क्योंकि जक्ष को दो बागे तो सात कैसे होगा एक जक्ष आ गया इत्य आदि या शर्ट कहें तो जक्ष आदि में जिन का जिन के आदि में जक्ष है ये कितने है छ आदि में जक्ष है उसको छोड़ करके यक्ष के मिलाकर के भी कहते जक्ष को छोड़कर भी कह सकते हैं जक्ष इनके आदि में है को छोड़ दिया आदि छः धातु छ धातु हो गया ये ये सब के आदि में जक्ष इत्यादि आ गया इतु को मिलाना नहीं क्योंकि जक्षा अलग से कह दिया और छः लेने के लिए फिर इत्यादि सठ ये छ हो गया जक्ष इत्यादि सठ एक जक्ष धातु और इत्यादि छः इत्यादि में इत सबसे जक्ष लेना किंतु छ गिनती करने के लिए यक्ष को नहीं लेना जक्ष छोड़ कर छः गिनती करना कितने धातु हो जाएंगे सात हो जाएंगे इसे छठ धातु इत्यादि छः धातु अन्य जक्षित जो प्रथम जक्ष सप्तम हो गया जक्ष इत्यादि छ है एते अभ्यस्त संज्ञा स्यू इनकी क्या संज्ञा है अभ्यस्त अभ्यस्त देखो उसमें छः कैसे पहला है जक्ष आ जाएगा आगे है जागृत जक्ष के आगे जागृत फिर दरिद्र दरिद्रत सात चकासत, दिव्यत वेब्यथ ऐसे हो जाएगा दुखा दिया है द्वितीय जाग्रत, दरिद्रत सात चकासत दिव्यत वेब्यत रूप दिया है टिप्पणी में हाँ ये हो गया छे अभी जक्ष धातु से सत्तर प्रतिवंश जक्षत बन गया सुअन पर हलिंग प्रलोप हो जाएगा नूम प्राप्त था उगित चम सूत्र से क्योंकि उगीते शत्रु प्रति है उसको निषेध करने के लिए कौन सूत्र है ना तो अभ्यस्ता अभ्यस्थु किंतु अभ्यस्त संज्ञा किस सूत्र से उभ्य नहीं जक्षित्यादे सठ ये जक्षित्यादे से अभ्यस्त संज्ञा और नूम का निषेध होगा अभ्यस्था चतु नूम किस सूत्र से होगा होगा नूम हाँ नूम नहीं होगा नूम, नूम प्राप्त था निषिद्ध कौन करेगा निषिद्ध होने के बाद नूम किस सूत्र से होगा तो जक्षत जक्षत बन जाएगा जक्षत जक्षत भ्याम जक्षत भ्याम रू बोलो जक्षत हे चतुर्थी जागृत जागृ निद्राक्ष जाग्री कारांत ही के अत आएगा तो एक जीवन हो गया जागृत बन गया ये भी अभ्यस्त संज्ञाओं से नूम नहीं होगा रू बोलो जागृत इसमें नूम प्राप्त था किस सूत्र से निषेध किस सूत्र से होगा अभ्यस्त संज्ञा किस सूत्र सु, सु, से हाँ आगे दरिद्रत वैसा बनेगा जागृत जगने वाला दरिद्रता ग्लानी को प्राप्त करने वाला दुखी होने वाला शासत शासन करने वाला चकासत प्रकाश होने वाला दरिद्रत शासत सा का रूप के समय नया बोलो सासत नुम होगा दरिद्रत में नुम चकासत चकाशतु बोलो चकाशत च गुपुरक्षण धातु से कोई प्रत्यय होता है तो गुप्त रहता है गुप्त कृतधित समाज सूत्र से, से प्रातिपेद संज्ञा गुप्त के आगे सुख आलोप होगा कि सूत्र से हाँ अर्नुम का निषेध कौन करेगा नुम प्राप्त है या नहीं नुम क्यों प्राप्त नहीं गुप्पुरक्षण तो है गुप्पू धातु है गुप्पुरक्षण है गीत होना चाहिए अधातु ठीक है अधातो उगित वो दिया है उगित यदि धातु तो का तो अंशु होगा अन्य नहीं ग्रहण होगा उगित साम सर्वनाम स्थाने अधातु धातु भिन्न उगित होना चाहिए धातु उगित हो तो नुम नहीं होगा ये डबत्वादि प्रत्यय प्रत्यय उगित होने से शत्रु प्रत्यय हुआ तो नुम नहीं होगा और धातु का उगित तो नुम नहीं होता है कुछ कार्य नहीं सीधा भ्याम गुप्भ्याम हो जाएगा झलान में जसन दे बहुत हो जाएगा बोलो रूप लो गुप गुप गुप सूत्रे त्रदादिशु दृश्यलोचने कंच कैंच नहीं क्या बोलना क्या बोलना कंच कोई क्या बोलते कंच कंच कंच नहीं क्या है कैंच ऐसे पंच बनता है पंचम शब्द का जश में क्या बनता है पंच बनता है पंच नहीं क्या बनता है पंच सूत्र में कितने पद है छ तृतीय द्वितीय पद क्या है दृश्य तृतीय अन पांच पद है पंचम पद क्या है सँच है तथा दिशो दृशो आगे अनालोचने चतुर्थ हो जाए कहीं पांच पद है तेदा दिशु उपपदेश अज्ञानार्थ दृश्य क्या बोलो दृश्य अनालोचने आलोचन है दर्शन लोचित लो दर्शन न आलोचना अलालोचन हो जाएगा दृश्य था तो ज्ञानार्थक देखनार्थ होता है ज्ञान भी होता है अनालोचन का अर्थ क्या टीका में अज्ञान वृत्ति में अज्ञानार्था अज्ञान अर्थ का दृष्टि धातु से त्यदादिशो सप्तमेन्त है त्यद आदि उपपद में होते हुए ज्ञान भिन्न अर्थ का धातु से कहें भी हो जाएगा कै भी होता है चकार कहन से और भी प्रत्यय होता है चात क्वीन क्वीन प्रत्यय हो जाएगा कहें भी हो जाएगा त्यद तद यद आदि उपपद रहते दृष्टिधातु से क्या क्या प्रत्यय होगा कय और Queen, दो हो जाएगा क्वीन प्रत्यय करेंगे तो क्वीन क्या ककार की संज्ञा के सूत्र से और नकार आगे क्या रहेगा बी में इकार की संज्ञा है उच्चारण के लिए वे रात से बका ये संज्ञा है ये संज्ञा नहीं वे अप्रुत से लोप हो जाएगा तो रहेगा दृश्य त्यग्रदृश्य वो उपपदमती समास हो जाता है त्यदृ दृश्य होने पर त्यद तद ये तद का है तद अगर दृश्य आ सर्वनाम सर्वनाम आकारोन्तादेश दृग दृश्यवतु सर्वनाम को आ हो जाएगा आ सर्वनाम दो पदे सर्वनाम को आ हो जाएगा सर्वनामन शब्द है नकारांत ष्ठी में सर्वनाम बनिया नामन के अह क्या अलोपो न स्ने लोप हो गया सर्वनामन षष्टीअ से अलुंत्य परिभाषा से अंत को होता है न को होता है सर्वनामना आकार अंत अंतादेश सियाद पर क्या चाहिए दृक हो दृश्य हो अथवा बत्तु हो क्वीन प्रत्यांत हो तो दृघ होता है कय प्रत्यांत में क्या बचेगा अ लसक का तदित्व तो ककारिंग हल अंत्य में य बचेगा अ तो अ होने के कारण दृश्य बनता है तो दृघ पर हो दृश्य पर हो अथवा बत्तु हो तो आकार अंतादेश हो जाएगा तद तो के दकार को हो जाएगा आ दकार का आहवान से त तो और आ अकस्म दृढ़ हो गया ता अगर ताश्य तादृश प्रातिपदिक प्रतिपदिक क्या है ता दृश्य सकारांत है सु का लोप होगा कि सूत्र से हालांकि अब शिष्य लोप हो जाएगा लोप होने के बाद क्या बचेगा ता दृश्य ता के सकार को झलान जसंत से क्या हो जाएगा स को भ्रश्य भ्रश्य सूर्य मिर्ज राज भ्राज शशांश क्या हो जाएगा स हो जाएगा झलां जस करेंगे तो हो जाएगा ग भ्रशभ्य हो जाएगा स स होने के बाद झलां से ड फिर कुन प्रत्यक्ष कु फिर फिर तादृक तादृक दो बनेगा सट गादृक तादृक औ आने पर क्या बनेगा तादृ सऊ में क्या बनेगा सी ताद्री ताद्री आगे है ताद्रिकंतो धातु कुतः हो जाएगा तो त्विष प्रातिपेदिक वृक्ष भ्रष्ट से तालव आता है मुर्दन से आता है वृशभ्रशत निकालो व्रशभ्रश राज छम श देखो <coughs> क्या था है ताले भी नहीं ना अरे सूतर देखो निकालो नहीं संख्या संख्या कौन कहता है भ्रश भ्रश मिर्ज यज राज आगे छ छ के आगे क्या है ताले से कहा ना तो वो ठीक होगा ब्रश्चैत्य स जो लिखा है उसके लिए आगे जो जस्तो चरित्व लिखा है ना वो हो जाएगा जस्तो चरतु हो जाएगा झलां जो से हो जाएगा और चरतु तो है इसके लिए जस्तो चरतु इसके लिए तु शब्द के लिए जो ब्रश्चेति स है ना ये तादीर्घ व्यायाम बनने के लिए बनेगा ब्रश्चैती स और जस्तोचरित जो दिया है तु शांत सकारांत है यहाँ वृश वृक्ष लगेगा नहीं रहेगा वृक्ष वृक्ष से आज ऐसे नहीं लगेगा तो झलान जस हो जाएगा ड बाबान हो जाएगा तो त्विट त्विट दो बनेगा क्या बनेगा त्विट या त्विट है ना बीटी है बीट विश्व धातु है क्या धातु है विश्व है तो विश्व में ताल है क्या है तालवेश से सूत्र से क्या हो जाएगा स वृश्यज जा राज होने के बाद झलांज से और वसान से डे डीट तो बिड बनेगा क्या धातु है विष प्रवेशन धातु है। तुष धातु आलोज तुच नहीं ना तुषो नीट बिट बिड विष विष तृतीया में विषा सप्तमी में, में भीशो, भीशो। भीट्सु। भीट्सु। भीट्सु। हाँ। इसको बोल दो बिट बिट विषो ये हे